शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष जी का स्मृति चयन स्वामी परमेशानंद मैं उस समय स्कूल का छात्र था एक बार ग्रीषमावकाश में पहले पहल मैं मठ में आया पूज्य महापुरुष महाराज का प्रथम दर्शन हुआ तथा उनका आशीर्वाद मुझे मिला मठ में दोपहर को प्रसाद पाकर पैदल चल पड़ा हावड़ा और बड़े बाजार के भीतर से होता हुआ संध्या समय बारिश से भीगा मैं काकुर गाछी योगोद्यान में पहुँचा उस समय उधर जंगल था शहर की घनी बस्ती नहीं थी मोटर बस आदि भी शुरू नहीं हुई थी तत्व मंजरी मासिक पत्र के माध्यम से वहाँ का परिचय प्राप्त हुआ था दूसरे दिन प्रातःकाल योगोद्यान में उत्सव आदि के समय श्री श्री माँ आकर कहा बैठती है अथवा कहाँ विश्राम लेती है यह जान लिया रात हुई कि श्री श्री ठाकुर मंदिर के पीछे दुमंजिल की छोटी कोठरी में वह बैठती है उस कक्ष को देखने की इच्छा प्रकट करने पर वहाँ के लोगों ने मुझे वहाँ जाने से को कहा जाकर देखा कि एक बहुत छोटा कमरा है मंदिर के ओर की दीवार पर श्री श्री माँ का एक मध्यम आकार का चित्र टंगा हुआ है उस चित्र में मैं अपूर्व आकर्षण का अनुभव करने लगा संभवतः श्री श्री का चित्र पहले पहल मैंने यहीं देखा उस समय श्री श्री जीवित थी इस कारण जहाँ तहाँ उनका चित्र नहीं रहता था उस चित्र के नीचे मैं अंतर के आवेग से बैठा रहा बाद में उस आश्रम के अध्यक्ष से पता लगा कि श्री श्री इस समय जयराम बाटी में है दो दिन वहाँ रहकर मैं अपने घर लौट गया फिर आषाढ़ के अंत में घाटाल के एक दिन रात को मैं जयराम बाटी की ओर चल पड़ा उधर का रास्ता आदि मैं नहीं जानता था न कभी देहातों में गया ही था बहुत सुबह खड़ार शहर के प्रांत में स्थित एक तालाब के घाट पर बैठा मैं विश्राम कर रहा था इसी समय ग्राम की एक महिला घाट पर आई और अचानक मुझे देख कर स्नेह पूर्णेश्वर से बोली तुम कहाँ से आए हो कहाँ जाओगे मैंने राम जीवनपुर का नाम लिया सुनकर उन्होंने कहा बेटा वह तो बहुत दूर है तुम बच्चे हो उतने दूर जा सकोगे एक काम करो घाट से हाथ मुंह धोकर सामने के मकान के बरामदे में जाकर बैठो मैं अभी कपड़े धोकर आती हूँ तब तुम्हें कुछ खाने को दूँगी मैं बरामदे में जाकर बैठ गया उन्होंने झट घर के अंदर जाकर गीला कपड़ा बदलकर मुझसे कहा बेटा उस आसन पर बैठ जाओ थोड़ी देर में भीतर से एक बड़ी थाली में लाई नारियल के लड्डू आदि लाकर उन्होंने कहा देखो बेटा रात का जमाया हुआ दही है खाओगे हम लोग ब्राह्मण नहीं हैं मैं खाऊँगा कहने से वह दही ला बोली अच्छी तरह दही मिलाकर कर भर पेट खा लो उधर के रास्ते में राम जीवनपुर के सिवाय और कोई दुकान भी नहीं मिलेगी तुम्हारे वहां पहुंचने तक दिन ढल जाएगा मेरा भोजन हो जाने पर उन्होंने स्वयं आकर झूठे बर्तन उठा लिया मैंने पैसे देने चाहे किंतु उन्होंने नहीं लिए बल्कि मेरे साथ आकर मैदान का रास्ता दिखा दिया पहले दिन जोर की बारिश होने से मैदान के रास्ते में स्थान स्थान पर जल इकट्ठा हो गया था खेतहर खेतों में काम कर रहे थे उनसे पूछताछ कर मैदान का जल लाँगते हुए मैं आगे बढ़ा किसानों से सुनाई पड़ा कि इस लंबे चौड़े मैदान का नाम डाकुओं की काली का मैदान है खड़ार में सीधे राम जीवनपुर तक जहाँ तक दृष्टि पहुँचती है दोनों ओर केवल धान के खेत हैं उतने भर में कोई गांव या बस्ती नहीं थी मध्य माकार एक पक्का मंदिर पगदंडी के एक किनारे पेड़ पौधों की ओट में दिखाई पड़ा किसानों ने कहा वही डाकुओं का काली मंदिर है पहले वहाँ काली पूजा करके डाकुओं का दल डाका डालने के लिए निकलता था इस मैदान में लठ्ठधारी डाकू अक्सर मनुष्यों को मार डालते थे अभी भी मौका पाने पर मारते हैं तुम्हारा भाग्य अच्छा है कल जोर की वर्षा होने से खेत के काम से हम लोग दिन भर मैदान में ही रहेंगे बरसात से खुले मैदान की सुंदरता स्थान स्थान पर बहुत ही रमड़ी प्रतीत होती थी मैदान के पेड़ पौधों की शोभा मेरे भाव मन में बहुत ही आनंद का संचार कर रही थी इसलिए रास्ता चलने से कुछ भी क्लांति या अवसाद नहीं मालूम हो रहा था रामजीवनपुर जीवनपुर पहुँचते पहुँचते रिमझिम वर्षा होने लगी मैं भूल से कामार पुकुर का रास्ता पूछ बैठा उन दोनों उन लोगों ने रास्ता बता दिया किंतु एक तो बचपन से मुझे मैदान के रास्ते चलने का अभ्यास नहीं था उसके अतिरिक्त वर्षा और फिसलन के कारण रास्ता भूलकर मैं गोघाट जा पहुंचा। वहाँ के एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा विश्राम कर मैं पुनः चलने लगा इस समय एक राहगीर से पूछने पर उन्होंने कहा बेटा तुम रास्ता भूल गए हो उधर से सीधे चले जाओ दूर पर गढ़ मंदारण दिखाई पड़ता है उसकी बगल से थोड़ी दूर आगे जाने पर कामार पुकुर नामक गांव मिलेगा बड़ा रास्ता इसलिए बताया कि इस पानी बूंद में मैदान के रास्ते तुम चल नहीं सकोगे इसके सिवाय सांप बिच्छू का भी डर है गढ़ मंदारण में आकर दिखाई पड़ा कुछ ऊँचे नीचे मिट्टी के टीले मात्र हैं एक टीले के ऊपर चढ़ मैंने नीचे देखा कि तालाब के भीतर एक घड़ियाल तैर रहा है उसकी पीठ पर सिंदूर पोता हुआ है खोज लेने पर पता लगा कि दूर के ग्रामों से लोग वहां आकर पूजा करते हैं ये हंस कबूतर मुर्गे आदि की बलि चढ़ाते हैं और घड़ियाल महाशय आराम से उन्हें खाते हैं और उसी तालाब में विचरण करते हैं किसी मनुष्य का गाय बछड़े को उसने खाया हो ऐसा नहीं सुनाई पड़ा बंगला के साहित्य सम्राट बंकिम बाबू की कृपा से हमें बच बचपन से ही गढ़ मंदारण नाम से परिचय था इस कारण उस सुनसान मैदान में कल्पना की स्वप्नपुरी की स्मृति मेरे भाव प्रवण मन में बहुत ही अच्छी लग रही थी किंतु पिछली रात से लगातार चलने के कारण पैरों में वेदना और सूजन शुरू हो गई थी गढ़ के नीचे एक तेज धार वाली नदी थी संभवतः आमोदर स्थान स्थान पर 10-12 हाथ चौड़ा जल होने पर भी गढ़ के भीतर के तालाब में घड़ियाल देखकर मुझे डर लग गया था कि शायद इस जल में भी घड़ियाल हो तैरकर नदी पार करने का संकल्प छोड़कर मैं वहाँ बैठकर सोचने लगा कि क्या किया जाए उस समय वर्षा तो रुक गई थी किंतु आकाश मेघा छन्न था इस कारण धूप तेज नहीं थी ठीक उसी समय एक गड़रिये का लड़का जिसके दोनों हाथ में चांदी के कड़े और हाथ में एक बांस की बाँसुरी थी आ उपस्थित हुआ उसके घुंघराले बाल बहुत काला रंग मोटा ताज़ा चेहरा लंबी लंबी आंखें और मुख पर हँसी थी शरीर पर मानो किसी ने अभी तेल पोत दिया हो मेरे पास आकर उसने ग्रामीण भाषा में पूछा कुथा के जाबीस रे मेरे जवाब देते ही उसने कहा तू जवान मर्द है उछलकर लांग नहीं जा सकता इतना कहकर वह हंसने लगा उसे देखने के साथ ही साथ उस पर मैं प्रबल स्नेहाकर्षण का अनुभव कर रहा था थोड़ा रुककर उसने कहा ठहर तू यहाँ खड़ा रह एक बेड़ा है उसे लाता हूँ चार पांच टुकड़े केले के खंभे काटकर दोनों ओर से बांस की खपच्छी घुसा कर बेड़ा बना था जो एक बांस लग् से ढकेल कर लाया गया उस लड़के ने मुझे उस पर सवार होने के लिए कहा किंतु मुझे डर लग रहा था कि मेरे पैर रखते ही वह कहीं उलट न जाए उसने जोर देकर कहा मैंने लग्गी से ज़मीन के साथ इसे दबा रखा है और तु तुझे सवार होने में डर लगता है तो कैसा हिम्मती आदमी है किसी तरह मेरे चढ़ने पर थोड़ी दूर बहाव के ऊपर की ओर जाकर उसने बेड़े को छोड़ दिया और लग्गी से ढकेलकर उस पार पहुंचा मैंने उसे कुछ पैसे देना चाहा पर उसने कहा देख मैं पैसा लेकर पार नहीं करता तो सीधे चला जा वह सामने कामार पुकुर गाँव है उसका उत्तर सुनकर मैं विस्मित होकर सोच रहा था पैसा लेकर पार नहीं करता बड़े आश्चर्य की बात है कुछ सामने जाकर पीछे की ओर ताका तो वह दिखाई न पड़ा एक मिट्टी के टीले पर चढ़कर देखने पर भी उसका पता न चला वह लड़का कहाँ से आया और कहाँ गायब हो गया यह कुछ आश्चर्यजनक प्रतीत हो रहा था पैर के दर्द और सूजन के कारण धीरे धीरे चलकर मैं कामार्पुकुर श्री श्री ठाकुर के जन्म स्थान में पहुंचा। पूर्णतया अपरिचित स्थान था किंतु ऐसा प्रतीत हुआ मानो बहुत दिनों का वह परिचित स्थान है और यहाँ के लोग सभी अपने आदमी हैं श्री श्री रघबीर और शीतला माँ को प्रणाम करने पर श्री श्री ठाकुर के भतीजे शिवराम दादा शिवदा एक ताड़ का पंखा लेकर हवा करने लगे मैंने उनके चरण पकड़कर मना किया किंतु कौन सुनता है उस समय भी वह बुद्ध वृद्ध नहीं हुए थे बहुत ही तेज पुंज शरीर था उन्होंने कहा भाई तुम लोग उनका नाम सुनकर अनेक दूर देश से पानी कीचड़ वर्षा में आते हो फिर बालक होकर भी पैदल उनका जन्म स्थान देखने के लिए आए हो किंतु हम लोगों में बचपन से उन्हें देख सुनकर भी भावभक्ति कुछ न हुई उस समय वहाँ एक विधवा महिला रघुवीर के भोग आदि पकाने के लिए थी उन्हें लोग मौसी जी कहते थे उन्होंने कहा लड़का आया है माँ के मंत्र लेने के लिए एक ही समय दो तीर्थ कर जाता है सुनकर शिवदा हंसने लगी। उन्होंने पूछा कुछ खाने के लिए है मौसी जी ने कहा एक आदमी के लायक दाल भात है